अमान्य धार्मिक सज्जनों अब प्रातः काल की शुभ बेला शुभ वेला में हम ईश्वर की उपासना के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठेंगे आसन का संपादन करेंगे जिसमें आप स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकें ऐसे आसन को लगाएंगे आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर लेंगे शरीर में कोई खिंचाव तनाव ना हो मन को शांत रखना है ईश्वर के लिए एकाग्र करना है ईश्वर की स्मृति बनाइए ईश्वर की अनुभूति करिए कि हम सभी ईश्वर के अंदर विद्यमान हैं हमारे अंदर बाहर चारों ओर एक निराकार चेतन अदृश्य शक्ति विद्यमान है हमारे चारों ओर अनंत ज्ञान बल उत्साह का भंडार विद्यमान है जैसे माता पिता को पुत्र पुकारता है ऐसे हमें ईश्वर को पुकारना है ईश्वर की शरण में जाना है ईश्वर का आह्वान करना है ईश्वर का मुख्य नाम ओम है ओम का अर्थ है सब प्रकार से रक्षा करने वाला ईश्वर को मुख्य नाम ओम से पुकारना है श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक मन में ये भावना होनी चाहिए ईमानदारी पूर्वक कि मुझे अच्छी प्रकार से उपासना का संपादन करना है ईश्वर से अच्छी प्रकार से जुड़ना है ईश्वर की अनुभूति करना है ईश्वर का चिंतन मनन करना है कुछ उपलब्धि प्राप्त करनी है इस प्रकार से जागरूक होकर उपासना करना है भक्ति भावना से मन को कोोत करते हुए ईश्वर के मुख्य नाम ओम से ईश्वर को पुकारेंगे इसके लिए श्वास भरें ओ कारते समय मन में अर्थ भी चले कि हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं मैं आपकी शरण में आ रहा हूं सांस भरे ओ मन में भावना रखनी है कि हे परमेश्वर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपको प्राप्त करना चाहता हूँ हे सर्वरक्षक प्रभो आप मेरी अनंत काल से रक्षा कर रहे हैं मेरा कल्याण हित चाहते हैं मैं आपकी शरण प्राप्त करना चाहता हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ आपकी अनुभूति करना चाहता हूँ आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ ऐसी भावना के साथ मिलने की भावना के साथ उत्साह के साथ उमंग के साथ प्रसन्नता के साथ फिर पुकारना है सांस भरे ओ शांत रखना है एकाग्र रखना है शरीर में स्थिरता रखनी है सब कुछ भूल जाना है अब मन की चंचलता को रोकने के लिए मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करना है जिनसे गुदा इंद्रिय का संकोच करते बनता है वे संकोच कर प्राणों को बाहर छोड़ेंगे जिन जिनसे नहीं बनता है वे सामान्य रूप से सांस बाहर छोड़ें मन में ओम का जप करना है ओम सर्व रक्ष आपको नहीं बोलना है मन में करना है क्षक जब घबराहट होने लगे श्वास धीरे धीरे अंदर लीजिए ये एक प्राणायाम हुआ दूसरा प्राणायाम करें श्वास बाहर छोड़ें ओ सर्व रक्ष सर्व ओम सर्व रक्षक धीरे धीरे श्वास अंदर ले गए पुनः करना है ओम सर्व रक्ष ओम सर्व रक्ष धीरे धीरे श्वास अंदर लें प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न हुई ध्यान दीजिएगा उपासना का कार्य बहुत मुख्य है यह जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है मुख्य कार्य है इस जागरूकता को बनाए रखते हुए उपासना में सतर्क और सावधान रहना चाहिए उपासना में जो भी हम कार्य करते हैं वो व्यवस्थित होना चाहिए योजनाबद्ध होना चाहिए मुख्य रूप से चार कार्य करने होते हैं पहला कार्य है मानसिक रूप से सुसज्जित हो जाना अपने मन को उपासना के लिए प्रभु से जोड़ने के लिए तैयार कर लेना दूसरा कार्य है ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन मनन करना ईश्वर के गुणों का चिंतन आत्मा को समझना आत्मा के गुणों का चिंतन प्रकृति या ये संसार क्या है इस विषय में विचारना तीसरा कार्य है जप करना गायत्री मंत्र का जप करना ओम का जप करना और चौथा कार्य है संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करना ऐसे तो पांच कार्य हो गए हैं पहला मानसिक सज्जा दूसरा ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन तीसरा ओम का जब चौथा गायत्री मंत्र का जब और पांचवा संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना तो अब हम शुरुआत करते हैं मानसिक सज्जा से इसमें जीवन के लक्ष्य का चिंतन करना है मेरे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना इसलिए ही हमको ये मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपने पूर्व कर्मों को भोग भोगें और पूर्व कर्मों के फलों को भोगें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें भोग और अपवर्ग फिर विचारना है उपासना से लाभ हम ईश्वर का ध्यान कर अपने अविद्या को नष्ट करेंगे कुसंस्कारों को नष्ट करेंगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे समस्त दुखों से छूट जाएंगे जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है उसका जीवन कभी भी आदर्श से युक्त नहीं हो सकता जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है वह कभी भी दिव्य और महान नहीं बन सकता ये ईश्वर का महत्व है बिना ईश्वर के हम कभी भी पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसके बाद सांसारिक संबंधों को त्यागना है किसी भी स्थान व्यक्ति वस्तु को स्मरण नहीं करना है स्वस्मी संबंध का त्याग करना है अर्थात ये मेरा है इस प्रकार की भावना नहीं बनानी है विद्या बल प्रतिष्ठा जो भी चीजें हमारे पास हैं वो सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई हैं इस भावना को बनाना है कुछ भी मेरा नहीं है फिर ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाएं कि ईश्वर के अंदर हम हैं ईश्वर हमें हर समय देख सुन जान रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने कि में जिज्ञासा हो इच्छा हो ललक हो ईश्वर के प्रति प्रेम हो ईश्वर की स्मृति बनी रहे कोई सांसारिक बाह्य विचार उत्पन्न ना हो इस प्रकार की स्थिति बनाए ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को अच्छी प्रकार से धारण करे रखें विशेष भक्ति व्याप्य व्यापक संबंध जैसे रुई पानी में डालते हैं तो पूरी तरह गीली हो जाती है हर तरह से पानी से युक्त हो जाती है ऐसे ही हम आत्मा रुई हैं रुई के समान हैं ईश्वर के अंदर डूबे हुए हैं पूरी तरह से अंदर बाहर ऊपर नीचे ये व्याप्य व्यापक संबंध बनाए ईश्वर व्यापक है और हम व्याप्य हैं अब मन को नियंत्रण में रखें मन जड़ है मन में विचारों का संग्रह है हम आत्मा अपनी इच्छा और प्रयत्न से मन में से विचारों को उठाते हैं विचारों को उठाने वाला जगाने वाला मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा स्वयं इसको रोक भी सकता हूँ ऐसी आत्मशक्ति अपने मन में जगाएं और संकल्प लें मेरे साथ कहिए मैं संकल्प लेता हूं कि उपासना काल में कोई भी बाह्य विचारों को नहीं उठाऊंगा श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करूंगा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करूंगा समाधि लगाने का प्रयास करूंगा मन में इस प्रकार संकल्पों से युक्त रहना चाहिए कुछ वैराग्य की भावना भी बनानी चाहिए कि हम इस संसार में हमारा ये जो शरीर है वो अनित्य है एक दिन मृत्यु निश्चित है हमें सब कुछ छोड़कर जाना है फिर किस बात की भाग दौड़ सब कुछ छोड़ना है जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है क्यों ना फिर उसके लिए समय लगाया जाए जिससे सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है क्यों ना उसकी ही स्तुति प्रार्थना की जाए जो अपना है अपने में है उसे हम अपना नहीं मान रहे और जो अपना नहीं है अपने में नहीं है उसके पीछे दिन रात लगे हैं सतर्कता सावधानी बनाए वैराग्य की भावना जगाएं। संकल्प लें मेरे साथ कहें मैं संकल्प लेता हूं कि उपासना काल, उपासना काल में आलस्य, आलस्य। प्रमाद, प्रमाद। उत्पन्न, नहीं उत्पन्न नहीं करूंगा नींद से युक्त नहीं होऊंगा इस प्रकार से मानसिक सज मानसिक सज्जा की जाती है अब हम ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन करेंगे सबसे पहले ईश्वर का चिंतन अपने आप ईमानदारी से पूछना है कि मैं क्या ईश्वर पर विश्वास करता हूं अपना आत्मा अवलोकन करिए क्या आपको अभी इस कक्ष में सब जगह ईश्वर की अनुभूति हो रही है तो आप पाएंगे कि हम ईश्वर से बहुत दूर हैं अविद्या के कारण कुसंस्कारों के कारण श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण हम ईश्वर से बहुत दूर हैं तो ईश्वर की सत्ता है ईश्वर इस कक्ष में विद्यमान हैं जैसे आप और हम विद्यमान हैं एक दूसरे को समझ रहे हैं जान रहे हैं ऐसे ही ईश्वर यहाँ विद्यमान हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे चिंतन करना है शब्द प्रमाण से प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करके शब्द प्रमाण से स्वयं ईश्वर वेद के माध्यम से बतलाते हैं ईशावास्यदम सर्व यंच जगत्याम जगत अर्थात ईश्वर इस जगत में सर्वत्र विद्यमान हैं ईश्वर सर्वव्यापक हैं तो जब सर्वव्यापक हैं तो अभी यहाँ पर भी हैं और सपर्यगात शुक्रम अकायम स्वयं ईश्वर बतलाते हैं कि वो परियत चारों ओर प्राप्त हैं चारों ओर विद्यमान हैं शुक्रम शीघ्रकारी हैं सर्वशक्तिमान हैं अकायम ईश्वर काया से रहित हैं शरीर से रहित हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं है अनुमान प्रमाण से ईश्वर पर विश्वास करना है मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को ये शरीर मिला है किसी को गरीब घर में जन्म मिला है किसी को क्रूप शरीर मिला है किसी को सुंदर शरीर मिला है तो ऐसा क्यों हुआ है क्या ये शरीर धारण मैंने मुझ में आत्मा ने किया है नहीं मुझ आत्मा के वश में शरीर धारण करना होता तो जो सबसे अच्छा शरीर होता मैं उसमें चला जाता तो ये हमको किसी और ने दिया है ये किसने दिया है मुझे आत्मा के अलावा अन्य आत्माएं हैं वो आत्माएं भी नहीं दे सकती हैं और ये सारा संसार प्रकृति से बना है जो कि जड़ है तो जड़ चीज को तो ज्ञान विज्ञान होता नहीं है तो फिर हम आत्माओं को ये शरीर किसने दिया तो कोई और है एक चेतन शक्ति है इस प्रकार से एक चेतन शक्ति अवश्य है जो हमें शरीर में डालती है फिर वो किस आधार पर डालती है कर्मों के आधार पर डालती है और कर्मों को देखने के लिए वह चेतन शक्ति सतत विद्यमान होना चाहिए इसलिए ईश्वर अभी यहाँ विद्यमान है हमारे एक एक कर्मों को देख रहे हैं पाप पुण्यों को देख रहे हैं जन्म होता है मृत्यु होती है मुझ आत्मा में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं इस शरीर को छोड़ सकूं या किसी शरीर में जा सकूं। तो सतत जन्म और मृत्यु होता रहता है तो आत्माओं को शरीर से जोड़ने वाला और शरीर से निकालने वाला कौन है वो ईश्वर हैं। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये सब किसने बनाया ये सब व्यवस्थित चल रहे हैं हम आत्माओं ने तो बनाया नहीं ये संसार प्रकृति से बना है और जड़ वस्तुएं स्वयं किसी विशेष आकृति में विशेष रचना में विशेष व्यवस्था में स्वयं तो आ नहीं सकती हैं फिर ये सब किसने किया ये सब करने वाला कोई चेतन शक्ति अवश्य है हे परमेश्वर वह आप हैं। सूरज की लाली में चांद की उजाली में देखो वह कौन है सोचो वह कौन है तमकते सितारों में रंगीले पुष्प प्यारों में देखो वह कौन है सोचो वह कौन है देखो वह कौन है सोचो वह कौन है, वह कौन है। वो ईश्वर है इस प्रकार से ईश्वर है ईश्वर विद्यमान है ईश्वर सत है अर्थात ईश्वर की सत्ता है 100 प्रतिशत ये सच्चाई है अपने मन में ईश्वर पर विश्वास बनाइए ईश्वर चित्त है चेतन है वो भी अनुभव करते हैं ईश्वर सब प्रकार से हम हमें अनुभव कर रहे हैं हमें जान रहे हैं ईश्वर आनंद से युक्त हैं आनंद स्वरूप है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है आप निराकार हैं आपका कोई रंग रूप आकृति नहीं है आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं आप न्यायकारी हैं आप अत्यंत दयालु हैं आप एक हैं और सब जगह विद्यमान हैं प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं हम समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं मैं आत्मा हूं एक निराकार चेतन शक्ति मैं इस शरीर से पृथक हूं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ मैं अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान शक्तिमान हूँ मैं आत्मा अपनी अविद्या के कारण कुसंस्कारों से ग्रस्त हूँ इसलिए आपकी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए मेरी समस्त अविद्या को नष्ट कर दीजिए समस्त कुसंस्कारों को नष्ट कर दीजिए ये सारा संसार प्रकृति से बना है मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि, वायु, वृक्ष वनस्पति तरह तरह की गैसें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तरह तरह के तत्व खाने पीने की वस्तुएं पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, रहने की वस्तुएं ईंट, पत्थर मकान सोना चांदी लोहा जो भी तरह तरह की वस्तुएं हैं सब प्रकृति से बनी हैं सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं से बनी हैं। इन सभी पदार्थों से हमें पूर्ण सुख पूर्ण शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है इस संसार में कभी भी हमें पूर्ण सुख पूर्ण शांति नहीं मिल सकती है इस संसार में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मृत्यु बुढ़ापा तरह तरह के रोग चिंता तनाव बेचैनी उद्विग्नता इच्छाओं का विघात होना विश्वासघात होना अपमान होना निंदा होना भ्रष्टाचार होना आतंकवाद होना तरह तरह के दुख विद्यमान हैं हे प्रभु इस संसार सागर से दुख के सागर से हम छूटना चाहते हैं आपको प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार से कभी सुख मिलता भी है तो क्षणिक मिलता है कुछ काल के लिए मिलता है फिर दुख आघेरता है इसलिए हम इस संसार से छूटना चाहते हैं इस शरीर से छूटना चाहते हैं आपको प्राप्त करना चाहते हैं नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं स्वतंत्र बंधन से रहित होना चाहते हैं स्वतंत्र इस लोक लोकांतर में भ्रमण करना चाहते हैं हम मोक्ष को चाहते हैं मुक्ति को चाहते हैं अब हम जप का कार्य करेंगे ईश्वर सत्य हैं ईश्वर की सत्ता है ईश्वर सदा से हैं सदा रहेंगे अविनाशी हैं इसके लिए एक शब्द है सत्य ईश्वर ज्ञान से युक्त हैं चेतन हैं सब कुछ जान रहे हैं इसके लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे ज्ञानम ईश्वर अनंत हैं अनंत काल से हैं अनंत तक हैं अनंत गुण हैं अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत उत्साह से युक्त हैं इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे अनंतम और ईश्वर सबसे बड़े हैं सबसे महान हैं इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे ब्रह्म तो हम जप करेंगे और ओम का अर्थ है सर्व रक्षा। जप के साथ अर्थ भी बनाना है भावना भी बनानी है ईश्वर प्रणिधान भी बनाए रखना है सत्य सत्य ज्ञान अनंतम ज्ञान अनंतं ब्रह्म ओ सत्यम ज्ञान अनंतं श्वर में डूब जाइए डूब कर बोलिए ओम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म प्रेम से बोलिए श्रद्धा से बोलिए ओ सत्य ज्ञानम अन ब्रह्म ऊत्यम ज्ञान अन सर्वरक्षक प्रभु आपका मुख्य नाम ओम है आप अविनाशी हैं, आपकी सत्ता है आप सत्य हैं, आप चेतन हैं, सब कुछ अनुभव करते हैं जानते हैं आप अनंत हैं आप सबसे महान हैं अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ओ मुख्य निज नाम है आप सर्व रक्षक हैं भू हे प्रभु आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं भू का अर्थ है प्राणों से भी प्राण जो हमारे प्राण हैं उसको चलाने वाले आप हैं जब मुझे ये प्राण प्रिय हैं तो जो इस प्राण को चला रहे हैं वो आप हैं आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं भूव आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं हे प्रभु मेरे जीवन में तरह तरह के दुख हैं इन सब से मुझे निवृत्त कर दीजिए इन सब को नष्ट कर दीजिए स्व आप आनंद स्वरूप हैं सुख स्वरूप हैं हे प्रभु आप निश्चित रूप से अपने उपासकों को सुख देते हैं आनंद की वर्षा करते हैं मुझे भी अपना उत्तम उपासक बना लीजिए तत्सवितु हे परमेश्वर आप इस संसार को बनाने वाले हैं समग्र ऐश्वर्य से युक्त हैं वरेण्यम आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं अति श्रेष्ठ हैं ग्रहण करने योग्य हैं आप सबसे अच्छे हैं भर हे प्रभु आप समस्त क्लेशों को नाश करने वाले हैं पवित्र हैं शुद्ध स्वरूप हैं आप में किसी प्रकार की कोई अविद्या नहीं है आप में किसी भी प्रकार का कोई कुसंस्कार नहीं है आप सदैव तत्व ज्ञान से युक्त हैं देवस्य। आप दिव्य गुणों के दाता हैं हे प्रभो मैं आपकी शरण में हूँ मुझे भी दिव्य गुण प्रदान कीजिए धीमही हे प्रभो आपके दिव्य गुणों को मैं धारण करूं मैं आपके दिव्य गुणों को धारण करता हूं धियो यो न प्रचोदयात हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ बनाइए उत्तम गुणकर्म स्वभावों में प्रेरित कीजिए हम कभी भी अधर्म की ओर प्रेरित ना हो कुसंस्कारों की ओर प्रेरित ना हों, अविद्या से युक्त ना हों, हमें सदबुद्धि दीजिए अब हम संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे ओम देवी ओ आपो देवीरभीष्ट आव पीतर भी स्रवंत न ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ओम ओम चक्षुचु शोत्रोत्र दय ओम कंठ शि बहुभ्या यशोबल नेत्रो ओना कंठे हृदये ओ महपुना हृद पुनाभ्या तपुना पाद पुना पुनः शिसी खम ब्रह्म पुना तो्र भु सत्याभिधा तपसोध्य जायत त्ययत तत सम्रर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजात अहो रात्र विदधद विश्व मिष् सूर्या सूर चंद्रमसौदता यूमक दिवच पृथिवी चातरक्षमत स्व शो देवी आपो प्रभी आीत शिश्रव प्राची ची रसितो रक्षिता नमो नमो ते्यो नम धिपतिभ्य नम रक्षभभभ्य नम ईश्यो नम भ्योस्तु ये वेम बोजद दक्षिणाधिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पे्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो इभ्यो अस्तु ेष्टम वेष्स्तंबो जे द प्रतीची दिगरुणिपतिदु रक्षितामोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टम व्ष्मोजे दम उदीची दिशो मोधिपतिव रक्षिताशनी ऋषव तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो अस्तु ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम व्ष्मजे दम ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षितापति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु योस्मा वैम धीस्मस्त भोज वे द ऊर्ध्वा दिगृहस्पतिरधिपतिषि रक्षिता वर्षम शे्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वयम ष्मोजे द य तमसस्परी पश्य उत्तर दिव दास सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवेद वहतव वह दृशे विश्वाय सूर्य दनीकम चक्षुर्मुस्प्रव्या्याम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाहा तचुदेवित पुस्ताुक्रमुच्च पश्येम शरद शत जीव शरद शत शुणुयाम शरद शत बभ्रवाम शरद शतमदीना सैम शरद शत भूय्च शरद शता भूर्भुव स्व तत्सुवरी भर गोदेव से धीमे धो नचोद हे ईश्वर दयानिधिवत्पया नैन जपोपासना कर्मण कामोक्षाण सद सिद्धिर्भविन्न ओ नम शंभवाय च मयोभवाय च नम शंकर मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय चा, चा, चा, चा, चा, चा। शाति शाति हे परमेश्वर हमारा मुख्य लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना हे प्रभो मनोवांचित आनंद के लिए और पूर्ण आनंद के लिए हम पर कृपा करिए हम पर सदैव सुख की वर्षा कीजिए हम हमेशा से सुख से युक्त रहें हे प्रभो हमारी इंद्रियां स्वस्थ हों बलवान हों पवित्र हों हमारा शरीर स्वस्थ रहे बलवान रहे हे प्रभु आप प्राणों के भी प्राण हैं सुख स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं करता हैं। हे परमेश्वर ये सारा संसार आपने बनाया है आप अत्यंत शक्तिशाली हैं सर्व शक्तिमान हैं आप एक एक कर्मों को देख रहे हैं आप सर्वत्र विद्यमान हैं मेरे सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं आप न्यायकारी हैं हे प्रभु मैं किसी से भी द्वेष ना करूं किसी पर भी क्रोध ना करूं किसी से ईर्षा ना करूं मुझ में कभी द्वेष भावना आवे तो वो मैं आपके न्याय पर छोड़ता हूं आप न्यायकारी हैं मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है फिर मैं किस लिए द्वेश करूं मैं सब कुछ आपके न्याय पर छोड़ता हूं आप परम न्यायाधीश हैं हमारे परम राजा हैं आप सब कुछ देख रहे हैं हे प्रभु आपको ही प्राप्त करना है। हे परमेश्वर अविद्या के नाश के लिए हम आपकी उपासना कर रहे हैं आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं हे प्रभु मैं सारे जीवन आपके प्रणिधान से युक्त रहूं आपकी स्मृति से युक्त रहूं मैं जो भी कार्य करूं आपसे युक्त करूं मैं आपके लिए बोलूं आपके लिए चलूं आपके लिए देखूं। हे परमेश्वर हमें उत्तम बुद्धि दीजिए जिससे हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें ईश्वर से प्रार्थना करनी है मेरे साथ बोलेंगे हे परमेश्वर हमें ज्ञान बल उत्साह पराक्रम शौर्य निर्भीकता पवित्रता एकाग्रता उत्तम स्वास्थ्य सुख, सुख शांति धैर्य सहनशीलता क्षमाशीलता त्याग तपस्या सेवा शेवा, विनम्रता सरलता निष्कामता जितेंद्रियता बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुणों से युक्त कीजिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करना है हे परमेश्वर हमने जो संकल्प लिया था उसका हमने जितना भी पालन किया आपकी कृपा से किया हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान कर पाए हे परमेश्वर आपकी कृपा हम पर, पर सतत बनी, बनी रहे मन में ईश्वर की स्मृति बनाए रखें ईश्वर से युक्त रहें मौन और गंभीरता को धारण करते हुए अब विराम करना है हथेली को रगड़ते हुए आंखों के सामने रखें और धीरे धीरे आंखें अंदर खोलें सबको सादर नमस्ते जी